रे रूम सूम का दिल्ली का है hari ganpati ke आरे दानी मारा लीनो ताने गो ठान जी अवतार कारू माए कसन तारी आ रीर ये दानी मारा गुणा तो कार की करे करीर आरे, आरे दानी मारा मे दो कूजिया मारा चारा को नाथी मारो चार बजा को नाथाती रे शाम श्याम सवेरे अजगर गोलकसन महाराज कालोबानी के मारे महाज मारनाबानी के वरणी बाग जाके रे तारा तो वरणी आज लड़की सेवा करवा करे राम लार की सेवा कर देख चे मुख राम कोई कोर वाह <laughs> से मन तो भी ना यही पे मारा यही से रा पे रा ना ने अशो जनम जोड़ रहा जारी थी।, थी, तो, तो में थी। बावड़ी में करी, राधा जो सरकार खेत तो तो तो तो संग मार हाथ में में में लार बावड़ी जल पीने के वास्ते तो देख और जड़ने देख और वाला तो वा लड़की, तो लड़की जड़मे देख बोली के देख रे आज स्वरूप बतायो रहे होगा यानी सुनताई राजा मंडल घबरा वाला आगे भाई साहब मैंने ऐसा नहीं जानी थी की आप इतना ध्यान यही इस बावरी में कर नहीं राजा में अगन कमारी और मैं भगवान की सेवा करीजू तो ये मारा प्रधान जो छूट गया तो उसे पुत्र थारे जरूर भी पैदा हो आदमी तो और माथो, जा यही का जो शराब आप आपके मैंने दे दिया इतनी सुनताई राजा भोज को जो मन में उदास होके और मेला मा गया तो करना भगवान को हो, हो तो कहीं नौ में राजा मांडल के पुत्र पैदा हुए और का देखा आगे हाल सुना जाओ या या तारे या या लाचो रिया तो रे आज ने के लेती सेर के मायना हाँ ये नाव पड्यो छे heran जा कोर नाम पडते आज ना पिड के नीर ना में आज ना ए ये राजा पागे जी आज दानी मारा राजा रे पागे था, तो जब राजा जो के हे जी मांडल एक लड़की ने दे दिया आपने शराब देवा को नाम लेता ही। तो राणी बोली श्राप दे दियो देवा के नाम लेता शराब दिया जो नार को तो हो और आदमी किसी दही अशी को जो अपने पुत्र जो पैदा हो या यानी सुनता तो भगवान किसी मुर्जो तो नोवा महीना पुत्र पैदा हो गया नोवे महीना पुत्र होता है तो वही आदमी किसी दही और नहर का साग जो शरीर माथो तो लागू इतनी सुनताई तो राजा बाग जी के रात बदे दन जो दन बदे रात जोगुना राजा बाग जी जो नाव पढ़िया लड़का जो शेठ साव खाना का और श्री नाता आडी जात का लोग जो खेल राजोरी छा जहां के के, के साथ में राजा राजा भी बहले खेले नहीं तो राजा बाघ जी की तो नहर खिची गिंची गलहर करो बास्ते लाह घर ने जाके और आप-आप का आपका माँ आप पुकार माँ बाप जो बहुत घबरा मांडल ये आपका लड़का है नाहर छे तो ये नाहर की नहीं इसका माता है तो ये आपने इसको बंद कर लो राजा मांडल देख बोलिया मारो बच्चो छे यू यहाँ शहर में इने तो कहा जाओगे तो ये आत सुनता राजा मांडल ने देख बोलिया शेर दुखी की मारी हो गयो छे तो आपने काम जो राजा बाग जी के मेल दिये तो चीतना प्रेमसु बाघ में जो राजा बाग जी विराजमान हो जाए राजा बाग जी जो नाव पढ़िया थे तो कहीं ने कहा प्रेमसु राजा बाग जी बाघ में रुखाली करे एकदम सुहा कोयली बैठे गलहार करके और राजा बाहड़े तो चुगता जो है मारी उड़ तो सतुना से राजा जी जो में बिराजमान हो जाए तो कहीं देखा कधरी तीज को जो मोह आ जावे है और कहीं छोरी छापे सब जो इंदबा के वास्ते चले जा क्यारे झूले चेर हमारी दान ये माँ बागा के मान मारे दान मारे के बागा के ate ke hai ra mere mera daga nae ye jo ye shalaad kya naam baag di ke chho तो जो वहाँ जुल तो की, की जो भोजन वो भी हाथ जोड़ के देख बोले राजा ये आपने बात में लड़किया भर के साथ फेरा खाया तो ये आपकी जो साथ ही फेरा किस ये आपकी बात चुकी जे, तो एक तो आपका भोजन प्रसादी बनाऊ छू में तो एक तो भी लड़की देनी चाहिए तो राजा बाग ने एक लड़की हूँ ब्राह्मण के ताई भी दे दी तो चोईसी लड़किया के जो राजा भाग ने बात भरी जो फेरा खाया न तो चोईस लड़कियां रि गया वह एक ब्राह्मण की लड़की बाढ़िया की लड़की जी वह जो रसोड़ो करवा के वास्त जो ब्राह्मण धर्मेल हो राजा भाग के वाज तू ब्राह्मण कताई दे दी तो श्रीनाथ वहां राजा भागजी जी जो फाची आपाप के घर ने जाके पधारगीाप आप के घर ने पूछे को लड़किया तो सब प्रेम से बोलवा ही उदास बोलवा वे लड़किया तो मीना छे मीना गरबार में पसी रही और फिर वहां का जो माता पिता सावा हेड़े तो ब्याह शादी का सावा हेड़े तो कहते भी का सावा नहीं हिटे सावाटे तो राजा बाघ जी, जी का सावा हिटे तो श्रीनाथा सब लोग छत्तीस चोई तो चोईसी के जो श्रीनाथ राजा बाग जी के तह लड़ जो संभाल दी राजा बाग जी आप सात तो आप ही संभाल लड़किया में तो राजा बाग जी ने जो जु। प्रेम सुड़कियां बाघ में संभाल ली तो वा थी तो वह जो ब्राह्मण के तह लड़की जो दी थी बहन के तह लड़की दी थी ऊके तो जो तेज जी पैदा हो बड़ोई बड़ो तेजी तेजी बाण्या की लड़की लड़की हो और और के नेवो नेवो भोजी, तो भोजी भोजी भोजी गया बढ़ाई बड़ा छोटा छोटा छोटा सरदार जय में श्री नाता को नेवादार में बड़छो शामी मुच्छा को, को ने सरदार बहुत बीर जोधा जी पेदा उन्हें वो जी देता चोईसी लड़किया के चोईसी पुत्र जी पेदा हो गया तो कहीं देखा राजा बाग जी का पुत्र बाजे थे राजा भाग जी का तो कहीं देखा आगे हाल जी सुनावे दार कारे दार, मारे दारे बड़े दार दार दा बोले छे दादू रेजी सब दे तू बड़ूब छे दादू रे कार वाले रे बीर पन में तो फरा चारे देखो ये तो जब चोइस बेटा पकड़ाओत चोइस भाया की जोड़ है वर्धा तब चोईस बेटा पकड़ाओत हाँ, राधा बाग जी का तो केवल चोईसी भैया ने का चोईस बेटा पकड़ाओ तेज सरदार बड़ा दादा तेज जी था बोलिया चोईस जो धड़ा दौड़ा था तो आपने जिंदगी बरता ऐसा कहा गुजराण करेंगा ये वीरा आपा सब भाई खा खा पढ़ना और आपा सब चाल, तो तो अभार तो आपन देखो की शत्रु जोरदार था पर ना तो, दुनिया जो लूटता तो, दुनिया तो बगड़े ये भी रहो। लेकिन आपनी भी कहा था जमावा और कहा ठगानो देखा जो ताकि आप बनाओ हो जाओ यह तेज रात ने कहता और करतार को जो मिला बो वासे एक खटानों गोत को गुजर तो सात भोर लेके और अठी कार पड़ी जो आबा के वास्ते तो तो कहीं देखा एक बारह वर्ष की लड़की थी तो कहीं देखा भोजी के और दूधा खटाना के कोई बात पैदा और कहीं देखा कहें सगाई भाव ये बोले खाणू राम गुरुजारे बोले याद चे खाणु कशा का तो निरा ए। ए बोलो मारे राह नाम बोझ जीरे बोलो तू रेगा बोले बाबा रे हे बोध राम तो बोले तेरे रशिया ठिकानो राम राम बोलते ठकानो रे अरे या बाई को नाम सात की राम लक्ष्मी देवा छे सत की लच्णी। आज लक्ष्मी उणा दुझे ब्याव जाने बारेणी साने परिणा जी दी मेरे मंगल बन गया छतरे नारा की आनुमान मत मे घेरे बोले तू दो क्या हाँ यकन कवारी एवोश त्यार मरि परेणा दू ने नीरे मारी, मारी, मारी बा से को ब्याव सेवाज जाए सा तो से राम आगे चार मंगल मंगल नाए भोजिका ब्या ना। मारा मंडिया भोजिका भया तुम तो ये फेरा तो साजो सात साडू सू तो फेरा रे रे ये जो जो हतरे ओ राम साडू से रे जोड़ी जो खतरे हो टाणो या बोलेते नहीं दुदो। तो याद की दूध छोड़ो हतल वो रहे मैं बो जाते तो छोड़ो ने हथड़े बोरे के तो दूसरा मैं गाया था डोरे जा कहा तो तो बेटा जा कर हसी जा रे बात हसी हू श्रीनाथ आ महाराज का महार तो दूध खठानो ढेर बोलो को देखो रे चो इस बेटा उखड़ा होता हूँ आज अखन कंवारी भोजी की व्यवस्था तो जो ही लड़की थे जी को नाम से साडू गोदाना तो चाका है भाई तु तो एक भोजी ने तो पढ़नावा तो जंगल में जो मंगल होगी छे चौहर मंडी है माता साडू ने चौहरिया में बठान के भोजी को कटजे ओर जोड़ के और भोज जी ने सात जो फेरा साडू माता की खा लिया पहन के और हथले विजमानी होता भोजी भोजी ये छोड़ दे साडू ने हथला और साथ ही फेरा की सात जीव डोरा दीजिए बाहर भोजी, दे दी भोजी देख बोलिया देखो अब आपने साथ गाया भी होगी तो आपने तूसी तो बेटा को चरावा और दूधो खटानो भी आपने साथ में, में जो मालवा उठी आ गया तो यहाँ भी थोड़ा घना बिना साथ दे दिया तो दूधो खटानो और चोच बेटा जो प्रेम सुगया, सू गां तो कहीं देखा बाद में नेवाजी का लगन है जो कहीं देखा गढ़ है।, है और कहीं नेवाजी को भी बिहाव हो जाओ राजी से राम मारे दारे गढ़ मथे राजी से आने वो सरदार कहा राम लगे दो ने हे सरदार आ गया राम जो दाखा राजा आ गया चले लगे हम मारे नारे ने फरण या नेवादि किरे नहार मारेदार नेवाद की नारे ने कारणार ने कार्डन <laughs> है नहार मारे नारे ने कार्डन सुनिये वहाँ जी थे आज सात गाया तो दे दी ये। ये सारा हबाज मारे नारे पर हो गड मथेरा जग्या जगया रे हे राम बूज राम जगे जगे तो आज दो पारे ये महारावत सारे दार मारना रे महारावत तो अरे आज जी, जी के रानी सलाम ना, ना रे ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ये पारण की नाचे बाजी साराया बारे सरदार का भी लगन आ गया जी। नेवो को सला वहां जीव को भी सरदार का लगन आ गया जी। तो नेवाजी, ने नेवाजी नहर जी तो नेवाजी के साथ में जो ब्याह हो गया जी। तो सात ठोर नेवाजी का बिटाई जाटा तो बगढ़ाओत जगह जगह अच्छी बढ़िया बढ़िया बड ठोर देख के थी शादी हो हो जी की नहार को ना तो तो सभी भाई जो प्रेम गया के पास में थोड़ो धन दौलत भी हो गयो और वे गाया हो गया देख बोला के देखो भी राजी हो। अब आपन थारा नहीं पटका। और आपने काम कर जाकर को चला दे ये चोई तारावे राम गाया है तो जो से मैं ये गणगी ला दी नीम चोई यूला बस से ठारी बोन बवारो तो ना नारे क्या गोठा गोठा क्या ये ना। दे करे राम कर राम तो यसोत कर